हुई उदास विदेह नंदिनी आतुर एवं अस्थिर भी होने लगी हृदय में उनके वह आतंकमयी शंका मिट्टी में मिल गई अंत में जिससे सोने की लंका हुआ आज अब शकुन सवेरे कोई संकट पड़े नहा कुशल करे करतार उन्होंने लेकर एक उसांस कहा लक्ष्मण ने समझाया उनको आर्य तुमने शंक रहो इस अनुचर के रहते तुमको किसका डर है तुम ही कहो नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं फिर भी यदि वे आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं उनसे वही डरे कच्ची हूँ जिनकी शिक्षा दीक्षाए कहा राम ने कि यह सत्य है सुख दुख सब हैं समिया धीन सुख में कभी न गर्वित होवे और न दुख में होवे दीन जब तक संकट आप न आवे तब तक उनसे डर माने जब वे आ जावे तब उनसे डटकर शुर सम यदि संकट ऐसे हों जिनको तुम्हें बचाकर मैं खेलू तो मेरी भी यह इच्छा है एक बार उनसे खेलू देखूं तो कितने विघ्नों की वहन शक्ति रखता हूं मैं कुछ निश्चय कर सकूं कि कितनी सहन शक्ति रखता हूं मैं नहीं जानता मैं सहने को अब क्या है अवशेष रहा कोई सहन सकेगा जितना तुमने मेरे लिए सहा आर्य तुम्हारे इस किंकर को कठिन नहीं कुछ भी सहना असहनशील बना देता है किंतु तुम्हारा यह कहना सीता कहने लगी कि ठहरो रहने दो इन बातों को इच्छा तुम न करो सहने की आप आपदा आप घातों को नहीं चाहिए हमें विभाव बल अब न किसी को डाह रहे बस अपनी जीवन धारा का यो ही निभ्रत प्रवाह बहे हमने छोड़ा नहीं राज्य क्या छोड़ी नहीं राज्य निधि क्या सहन सकेगा कहो हमारी इतनी सुविधा भी विधि क्या विधि की बात बड़ों से पूछो वे ही उसे मानते हैं मैं पुरुषार्थ पक्षपाती पाती हूँ इसको सभी जानते हैं यह कहकर लक्ष्मण मुस्काए रामचंद्र भी मुस्काए सीता मुस्काई विनोद के पुनः प्रमोद भाव छाए रहो रहो पुरुषार्थ यही है पत्नी तकन साथ लाए कहते कहते वह के नेत प्रेम से भर आए चलो नदी को घड़े उठा लो करो और पुरुषार्थ क्षमा मैं मछलियां चुगाने को कुछ ले चलती हूँ धान समा घड़े उठाकर खड़े हो गए तत् लक्ष्मण गदगद से बोल उठे मानो प्रमथ हो राघव महामोद मद से तनिक देर ठहरो मैं देखूं तुम देवर भाभी की ओर शीतल करूँ हृदय यहां अपना पाकर दुर्लभ हर्ष किलोर यह कहकर प्रभु ने दोनों पर पुलकित होकर सुध बुध फूल उन दोनों के ही पौधों के बरसाए नौ विकसित फूल अभी आप सुन रहे थे मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना पंचवटी का अंतिम पृष्ठ तेरह